श्री चैतन्य राय रामानंद से साधन संबंधी प्रश्न उनका ही प्रेम तो सर्वश्रेष्ठ है अब आप मुझे उन दोनों के विलास की पूर्ण महिमा सुनाइए इतना सुनते ही राय महाशय अपने कोकिल कोजित कमनीय कंठ से इस श्लोक की बड़ी ही लय के साथ बढ़ने लगे वाचा सर्वरी कुंचितलोचनं चा शुचितसरीरकलाभाराधि वीड़ाकुंचितोचन विरचय तदक्षोहचिकिमकंडिपारंग कैशोरम सफली कौती कलय कुंजय विहारम भरी बस यही रास विलास की पराकाष्ठा है प्रभु इसको सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए प्रभु ने राय महाशय का जोरों से आलिंगन किया और दोनों प्रेम में प्रमत्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े सचार्य राम माभिद भक्त में धे स्वभक्ति सिद्धांत वच आमृता गौराभिरेतयी रमुना वितीर्णयी तनर्नालताम प्रयाती समुद्र समान गौर महाप्रभु अपने भक्ति सिद्धांतरूप जलराशि को भक्तिवर रामानंद रूप मेघ में संचारित करके पुनः उनसे उस सिद्धांत सलील को विभाजित कराकर स्वयं ही उनके ज्ञान रत्न का आकार बन उसे अपने में लीन कर लेते हैं अर्थात स्वयं ही तो रामानंद के हृदय में स्फूर्णा कराते हैं और स्वयं ही उसका फिर रसा करते हैं दोनों ही पागल हो दोनों ही दृष्टि में संसारी पदार्थ निस्सार हो दोनों ही किसी एक ही मार्ग के प्रथिक हो, और फिर उन दोनों का एकांत में समागम हो तो फिर उस आनंद का तो कहना ही क्या उसे ही अनिर्वचनी आनंद कहते हैं उस आनंद रस का स्वादन करना सब किसी के भाग्य में नहीं बधा है जिसके ऊपर उनकी कृपा हो वही इस आनंद का अधिकारी हो सकता है राय रामानंद जी के मुख से परम साध्य तत्व की बात सुनकर प्रभु कहने लगे राय महाशय आपकी असीम अनुकंपा से मैंने परम साध्य तत्व जान लिया अब यह बताइए कि उसकी उपलब्धि कैसे हो बिना साधन जाने हुए साध्य का ज्ञान व्यर्थ है इसलिए जिस प्रकार इस महाभाव की प्राप्ति हो सके कृपा करके उस उपाय को और बताइए राय महाशय ने अत्यंत ही अधीरता के साथ कहा प्रभो आप सर्व समर्थ हैं मैं संसारी पंख में फंसा हुआ विषयी जीव भला साध्य साधन तत्व को समझ ही क्या सकता हूँ किंतु आप अपने भावों को मेरे ही द्वारा प्रकट कराना चाहते हैं तो आपकी इच्छा के विरुद्ध कर ही कौन सकता है इसलिए आप मेरे हृदय में जो प्रेरणा करते जाएंगे मैं वही कहता जाऊँगा प्रभो श्री राधिका जी का प्रेम सामान्य नहीं है संसारी सुखों में आनंद का अनुभव करने वाले पुरुष तो इसके श्रवण के भी अधिकारी नहीं हैं इसीलिए इसे परम गोप्य कहा गया है इसे तो ब्रज की गोपिकाएं ही जान सकती हैं गोपिकाओं के अतिरिक्त किसी दूसरे का इस रस में प्रवेश नहीं गोपिकाएं इंद्रिय सुख की अभिलाषनी नहीं थीं उन्हें तो श्री राधिका के साथ कुंजों में केली करते हुए श्री कृष्ण की वह कमनीय प्रेम लीला ही अत्यंत प्रिय है अपने लिए वे कुछ नहीं चाहती उनकी संपूर्ण इच्छाएं, संपूर्ण भावनाएं, संपूर्ण चेष्टाएं और मन वाली तथा इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाएं उन प्यारी प्यारे के विहार के ही निमित्त होती है जो उस अनिर्वचनीय रस का आस्वादन करना चाहते हैं उन्हें अपनी संपूर्ण भावनाएं इसी प्रकार त्याग में और निस्वार्थ बना लेनी चाहिए गोपी भाव को धारण किए बिना कोई उस आनंदा का पान ही नहीं कर सकता गोपियों के प्रेम में सांसारिकता नहीं है वह विशुद्ध है निर्मल है वासना रहित और इच्छा रहित है गोपियों के विशुद्ध प्रेम का ही नाम काम है इस संसारी काम को काम नहीं कहते उस दिव्य प्रेम भाव का ही नाम यथार्थ में काम है जिसकी इच्छा उद्धव आदि भक्तगण भी निरंतर रूप से किया करते हैं प्रेम गोपरा काम ग्रथामुद्धवादयोप्येत वाते गौतमी तंत्र कोई चाहे कि जप से तप से वेदाभ्यास अथवा यज्ञ याग द्वारा हम उस रस सागर में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाएंगे तो यह उनकी भूल है उस अमृत रूपी महासागर के समीप पहुँचने के लिए तो भक्ति ही एकमात्र साधन है जैसा कि भगवान देव ने कहा है ना सुखापो भगवान दे गोपिका सुत नाम चात्म नाम, यथा भक्ति मतामह श्रीमदभागवत अर्थात नंदन, नंदन भगवान व्यासदेव जिस प्रकार भक्त को भक्ति से सहज में प्राप्त हो सकते हैं उस प्रकार देहाभिमानी कर्मकांडी तथा ज्ञानाभिमानी पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए तो गोपियों के प्रेम को सर्वोत्तम कहा है यद्यपि आनंद अरु ग्वाल बाल सब धन्याराखिके गोपी भई अनन्य गोपियों के प्रेम की बराबरी कौन कर सकता है रास बिलास के समय जिनके भूजदंडों का आश्रय ग्रहण करके जो गोपिकाएं धन्य बन चुकी हैं उनकी पद धूलि के बिना कोई प्रेम का अधिकारी बन ही नहीं सकता प्रभु ने राय की भूरी भूरी प्रशंसा की इसी प्रकार रात भर दोनों में बातें होती रही रोज प्रातः काल रात्रि समझकर कर चकवा चकवी की भांति दोनों ही पृथक हो जाते थे और रात्रि को दिन मानकर दोनों ही फिर उस प्रेम सरोवर के समीप एकत्रित हो जाते थे इस प्रकार कई दिनों तक सत्संग और साध्य साधन निर्णय होता रहा एक दिन प्रभु ने राय महासेख से कुछ अत्यंत ही रहस्यमय गूढ़ प्रश्न पूछे जिनका उत्तर राय ने भगवत प्रेरणा से जैसा मन में उठा वैसा यथातथ्य दिया प्रभु ने पूछा राय महाशय मुझे संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ पराविद्या बताइए जिससे बढ़कर दूसरी कोई विद्या ही न हो राय ने कुछ लज्जित भाव से कहा प्रभो मैं क्या बताऊं? श्री कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और सर्वोत्तम विद्या हो ही कौन सकती है उसी के लिए परिश्रम करना सार्थक है शेष सभी व्यर्थ है श्री कृष्ण इत रसपरम शून्य ही मल्य प्रभु ने पूछा सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी कही जा सकती है राय ने कहा प्रभु श्री कृष्ण के संबंध से लोगों में परिचय होना यही सर्वोत्तम कृति है प्रभु ने पूछा अच्छा ऐसी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कौन सी है जिसके सामने सभी संपत्तियां तुच्छ समझी जा सके राय ने उत्तर दिया श्री निकुंज बिहारी राधा वल्लभ की अविरल भक्ति जिसके हृदय में विद्यमान है वही सर्वश्रेष्ठ संपत्तिशाली पुरुष है उसकी समता का पुरुष त्रिभुवन में कोई नहीं हो सकता प्रभु ने पूछा मुझे यह बताइए कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है रूंधे हुए कंठ से अश्रु विमोचन करते हुए राम महासेन ने कहा प्रभु जिस क्षण हरि का स्मरण हृदय में स्मरण न रहे जिस समय विषय भोगों की बातें सूझने लगे वही सबसे बड़ा दुख है सा जन्म छिद्रम सांथ जनमूढ़ता जन्मुहूर्तम्थम्वासुदेव न चिंतित महाभारत इसके अतिरिक्त भक्तों से वियोग होना भी एक दारुण दुख है प्रभु ने पूछा आप मुक्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ किसे समझते हैं राय ने कहा प्रभु जिसकी संपूर्ण चेष्टाएं श्री कृष्ण की प्रेम प्राप्ति के ही निमित्त हो जो सतत श्री कृष्ण के ही मधुर नामों का उच्चारण करता हुआ उन्हें ही पाने का प्रयत्न करता रहता है वही सर्वश्रेष्ठ मुक्त पुरुष है प्रभु ने पूछा आप किस गान को सर्वश्रेष्ठ गान समझते हैं राज ने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इस सुमधुर नामों के गान को ही मैं सर्वश्रेष्ठ गायन समझता हूँ प्रभु ने पूछा आप जीवों के कल्याण के निमित्त सर्वश्रेष्ठ कार्य किसे समझते हैं राय ने कहा प्रभु महत्पुरुषों के पाद पद्मों की पावन पराग से अपने मस्तक को अलंकृत बनाए रहना और उनके मुख्रित अमृत वचनों का कर्ण रंध्रों से निरंतर पान करते रहना इसे ही मैं जीवों के कल्याण का मुख्य हेतु समझता हूँ प्रभु ने पूछा प्राणिमात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ स्मरणी क्या वस्तु है राय ने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बस यही सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय है प्रभु ने पूछा आप ध्यानों में सर्वश्रेष्ठ ध्यान किसे समझते हैं राय ने कहा श्री वंदावन बिहारी श्री वृंदावन विहारी की बाकी झाकी का ही निरंतर ध्यान बना रहे बस यही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है प्रभु ने पूछा आप जीवों के लिए ऐसा सर्वोत्तम निवास स्थान कौन सा समझते हैं जहां सर्वस्व के मुख में धूल देकर निवास किया जाए राय ने कहा प्रभो सर्वसुख सर्वसुक मुख धरिध सर्वसुख ब्रज धूम बस सब कुछ छोड़कर वृंदावन वास करना ही जीव का अंतिम निवास स्थान है वृंदावन को परित्याग करके एक पैर भी कहीं अन्यत्र न जाना चाहिए वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम् में न गच्छती बस राधा मुरलीधर का ध्यान करते रहना चाहिए और वृंदावन को न छोड़ना चाहिए से राधा मुरलीधर हो भज सके वृंदाबनम मात्य प्रभु ने पूछा आप श्रवणों में सर्वश्रेष्ठ श्रवणी क्या समझते हैं राय ने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नार नारायण वासुदेव यह संपूर्ण श्रवणों का सार है जिसने इसे यथावत रीति से सुन लिया फिर उसके लिए कुछ श्रवण करना शेष नहीं रह जाता प्रभु ने पूछा आप उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ उपासना किसे समझते हैं राय ने कहा युगल सरकार के शिवा और उपासना की ही किसकी जा सकती है असल में तो वृंदावन विहारी ही परम उपास्य हैं शक्ति से वे पृथक हो ही नहीं सकते प्रभु ने पूछा आप भक्ति और मुक्ति में किसे अधिक पसंद करते हैं राय ने कहा प्रभु मुक्ति के निरस को तो कोई विचार प्रधान दार्शनिक पुरुष ही पसंद करेगा मुझे तो प्रभु के पाद पद्मों में निरंतर लोट लगाते रहना ही सबसे अधिक पसंद है मैं अमृत के सागर में जाकर अमृत बनना नहीं चाहता मैं तो उसके समीप बैठकर उसकी मधुरिमा के रसा स्वादन करने को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ इस प्रकार के प्रश्नोत्तरों में ही वह रात शेष हो गई और दोनों फिर एक दूसरे से पृथक हो गए राम महाशय का अनुराग प्रभु के पाद पद्मों में उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता था वे उनमें साक्षात श्री कृष्ण के रूप का अनुभव करने लगे उनके नेत्रों के सामने से प्रभु का वह प्राकृत रूप एकदम ओझल हो गया और वे अपने इष्टदेव श्री राधा कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करने लगे इसीलिए उन्होंने एक दिन प्रभु से पूछा प्रभु मैं आपके श्री विग्रह में अपने इष्टदेव के दर्शन करता हूँ मुझे ऐसा भान होने लगा है क्या आप साक्षात श्रीमद नारायण ही हैं लोगों को भ्रम में डालने के लिए आपने यह छदेश धारण कर लिया है हस्ते है प्रभु ने उत्तर दिया राय महाशय आपको भी मेरे शरीर में अपने इष्ट देव के दर्शन न होंगे तो और किसे होंगे आपकी दृष्टि में तो जितने संसार के दृश्य पदार्थ हैं सब के सब इष्टमय ही होने चाहिए श्रीमदभागवत में लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ भगवत भक्त संपूर्ण चराचर प्राणियों में भगवान के ही दर्शन करता है उसकी दृष्टि में भगवान से पृथक कोई वस्तु है ही नहीं आप सर्वश्रेष्ठ भगवत भगवत्तोत्तम हैं सर्वभूते सुपश्चे भगवद भाव आत्मन भूतान भगवत्यात्मन स भागवत श्रीमद्भागवत फिर आपको मेरे शरीर में अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है प्रभु के ऐसे उत्तर को सुनकर राय कहने लगे प्रभो आप मेरी प्रवंचना न कीजिए मुझे अपने यथार्थ रूप के दर्शन दीजिए मुझे शुद्राधम समझ कर अपने यथार्थ स्वरूप से वंचित न कीजिए यह कहते कहते राय महाशय प्रेम के आवेश में आकर मूर्छित होकर प्रभु के पैरों में गिर पड़े उसी समय उन्हें प्रभु के शरीर में श्री राधा और श्री कृष्ण के समृद्ध दर्शन हुए प्रभु के शरीर में उस अद्भुत रूप के दर्शन करके राय महाशय ने अपने को कृतकृत्य समझा और वे अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे सावधान होने पर प्रभु ने राय रामानंद जी का दृढ़ आलंगन किया और उनसे कहने लगे राय महाशय मेरे ये दस दिन आपके साथ श्री कृष्ण कथा सुनते सुनते बहुत ही आनंदपूर्वक व्यतीत हुए इतना अपूर्व रस पहले मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ था आपकी कृपा से इस अत्यंत ही दुर्लभ प्रेम रस का मैं यह किंचित रसा स्वादन कर सका अब मेरी इच्छा है कि आप शीघ्र ही इस राजकाज को छोड़कर पूरी आ जाइए वहाँ हम दोनों साथ रहकर निरंतर इस आनंद का रस का पान करते रहेंगे आपकी संगति से मेरा भी कल्याण हो जाएगा हाथ जोड़े हुए अत्यंत ही विनीत भाव से राय रामानंदी कहा प्रभो यह तो सब आपके ही हाथ में है जब इस भाव जंजाल से छुड़ाकर अपने चरणों के शरण प्रदान करेंगे तभी चरणों के समीप रहने का सुयोग प्राप्त हो सकेगा मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात है आप ही अनुग्रह करके मुझे ऐसा धन्य जीवन दान कर सकते हैं प्रभु ने कहा अच्छा अब जाइए दक्षिण से लौट एक बार मैं आपसे फिर मिलूँगा तभी आप मेरे साथ पूरी चलिएगा प्रभु के आज्ञा सुरोधार्य करके राय रामानंद जी अपने स्थान को चले गए और प्रभु ने भी प्रातःकाल आगे की यात्रा का विचार किया